भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप यही बातें दर्शन शास्त्र के संबंध में भी कही जा सकती है दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक दर्शन में कहे गए तत्वों के ज्ञान को प्राप्त करने में भी जीव उसी परम आनंद को ढूंढता रहता है जिस प्रकार कोरक से क्रमशः फूल का विकास होता है उसी प्रकार मूढ़ अवस्था से क्रमशः ज्ञान का भी विकास होता है खान में छिपे हुए रत्न का कुछ भी मूल्य नहीं होता किंतु शाण पर चढ़ाकर उसके स्वरूप को क्रमशः विकसित करने से वही रत्न अमूल्य हो जाता है ज्ञान की मूढ़ावस्था से आरंभ कर जिसका विवेचन करने वाले चार कहलाते हैं क्रमशः उस परंपरा की अनेक सीढ़ियों को पार करने के पश्चात वही ज्ञान पूर्ण विकसित होकर पर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर एक मेवा द्वितीयम वाचा नास्तिक विकारो नामधेयम नाम आदि उपनिषद के वाक्यों में कहा गया अद्वितीय तत्व हो जाता है जिसका शंकराचार्य ने तथा काश्मीरी शैव दर्शन ने प्रतिपादन किया है इस अद्वितीय तत्व अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर वह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है यही है जीवात्मा तथा परमात्मा का अभेद किसी घर की चारों दीवालों के गिर जाने से जिस प्रकार घर के अंदर घिरा हुआ आकाश घर के बाहर के आकाश के साथ एक हो जाता है उसी प्रकार जीवात्मा के अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है और पूर्ण या अखंड कहा जाता है और तब इन दोनों में जो अविद्या के कारण भेद रहता है उसका नाश हो जाता है इस अखंड एवं पूर्ण स्वरूप का नाश नहीं होता इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात जीव का कभी अध:पतन नहीं होता इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जीवन तथा दर्शन दोनों का मुख्य उद्देश्य एक ही है और वह है परमानंद या उसकी प्राप्ति इसे ही चरम दुख निवृत्ति या मोक्ष कहते हैं इसी को परमात्मा परब्रह्म, आत्मा या ब्रह्म कहते हैं यही है देखने का विषय अतएव श्रुति में कहा गया है आत्मा व अरे